विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये ही है कि नैना यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए आई हुई है उसकी फैमिली का कोई दुश्मन है जो यहाँ न्यूजीलैंड में बैठा है अब ये नहीं पता कि आखिर नैना का दुश्मन है कौन यहाँ का कोई लोकल है या फिर कोई ऐसा आदमी है जो इंडिया से आकर यहाँ पर बसा हुआ या फिर शायद ये पूरा देश ही उसका दुश्मन है पूरा देश स्वाति ने हैरत में पड़ते हुए कहा अरे हाँ मतलब कई सारे लोग उसके दुश्मन हैं कुछ पता नहीं अभी विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा वरना मैंने आज तक नैना को इतनी टेंशन में कभी नहीं देखा था वो कैफे के अंदर गन लेकर बैठी हुई थी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस किया तुमने अरे हाँ वो तो मुझे भी लग रहा था स्वाति ने भी विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए कहा और जहा तक मेरा अनुमान है ये जो नैना का दुश्मन है ये कोई मामूली आदमी नहीं है बहुत डेंजरस और बहुत ही प्रोफेशनल है विक्रांत ने को सोचते हुए कहा, और फिर तब हम यहां की लोकल शॉप्स पर सीसीटीवी कलेक्ट करने के के लिए गए। बात मैडम के दुश्मनों को पता लग गई होगी और फिर उन्हें ये भी पता लग गया होगा कि हम लोग यहाँ पर नैना मैडम को ही ढूंढने के लिए आए हुए है इसीलिए उन लोगों ने हमें अपना टारगेट बना लिया और हमें झूठे मर्डर केस में फंसाने के लिए साजिश रचने में लग गए Hmm, मुझे भी यही लग रहा है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और वो लोग हमें मार भी सकते थे लेकिन फिर भी उन्होंने हमें फ्रेम किया स्वाति ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें इस तरह से फ्रेम करने पर नैना मैडम सामने आकर हमारी मदद करने की कोशिश करेगी और फिर वो लोग उन्हें पकड़ लेंगे hmm, बिल्कुल सही बात सेम यही मेरे दिमाग में भी आ रहा था विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा एक और बात सर स्वाति ने अपनी भौएं टेढ़ी करते हुए आगे कहा सर नैना मैडम कैफे से निकलकर पोर्ट की तरफ जाती दिख रही है यानी कि वो लैंडिंग से कहीं बाहर जा रही थी और उस वक्त उनके चेहरे का एक्सप्रेशन अलग है उस टाइम वो घबराई हुई और परेशान सी नहीं लग रही है इसका मतलब ये है कि वो यहाँ से अपने मकसद में कामयाब होकर जा रही थी मतलब वो जिस भी काम से यहाँ आई थी उसमें सफल होकर जा रही थी सही बात वो यहाँ से सफल होकर गई है तभी तो ये सब बखेड़ा खड़ा हुआ है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा नैना ने अपने दुश्मनों को परेशान किया था इसीलिए वो लोग अब हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। लैंडिंग को पहले मौत का आइलैंड कहा जाता था और यहाँ पर ना जाने कितने राज दबे पड़े हैं हो सकता है की नैना भी ऐसे ही किसी राज का पर्दाफाश करने के लिए यहाँ आई हो मैं अपनी बेबी को बहुत अच्छे से जानता हूँ विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा अगर कुछ सीरियस ना होता तो वो मुझे अकेला छोड़कर कभी नहीं आती इसका मतलब साफ है वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है और जिस दुश्मन से वो लड़ रही है वो भी कोई बेहद पावरफुल आदमी है सर हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। हमें तो ये भी नहीं पता है कि हमारा दुश्मन है कौन स्वाति ने निराशा पूर्वक अपना सिर हिलाते हुए सर आपको नहीं लगता जिस दुश्मन का सामना नैना मैडम नहीं कर पा रही है उसके आगे हम लोग टिक पाएंगे हम लोग उसका सामना कर पाएंगे मेरा मतलब मैं आपको कोई नीचा नहीं दिखा रही हूँ लेकिन फिर भी सोचिए स्वाति ने आगे कहा देखिए अभी तो हम लोग खुद ही अपनी जान बचाते फिर रहे हैं अब तो यहाँ की पुलिस भी हमारे दुश्मन बन चुकी है ऐसे में हम अब क्या कर सकते हैं फिर स्वाति ने आगे कहा आपने खुद ही ये बात कही थी कि वो लोग काफी एक्सपर्ट है मुझे जहां तक लग रहा है उन लोगों ने अब तक होटल से एविडेंस भी हटा दिया होगा वहां के सीसीटीवी फुटेज वगैरा भी उन्होंने खत्म कर दिए होंगे और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया होगा तो फिर हम कभी भी अपना नाम यहाँ के पुलिस रिकॉर्ड से नहीं हटा पाएंगे विक्रम विक्रांत तुरंत ही अपने होठों पर उंगली रखते हुए स्वाति को चुप होने का इशारा किया और फिर बड़ी धैर्यता के साथ बोलते हुए कहा तुम, तुम यार शांत रहा करो बोल बोल के मेरी टेंशन बढ़ा देती हो अभी तो लड़ाई बस शुरू हुई है अभी तक सिर्फ दुश्मन ने अटैक किया है मेरी बारी आने दो फिर दिखाता हूं लड़ाई स्वाति ने चौंकते हुए कहा क्या बातें कर रहे हैं सर हम लोग अभी सिर्फ अपनी जान बचाते फिर रहे हैं हम लड़ने की कंडीशन में तो हैं ही नहीं आप खुद सोचिए और आपको याद है कैसे उन लोगों ने एवी का मर्डर किया था हमें तो ये भी नहीं पता चला कि गोली किधर से चली थी और किसने चलाई थी अभी तक हमने उनका चेहरा भी नहीं देखा है सर ये बहुत पावरफुल लोग हैं अभी हम इनके आगे कुछ भी नहीं है स्वाति अपना सिर हिलाते हुए कहा जब स्वाति ने गोली का जिक्र किया तो फिर तुरंत ही विक्रांत को पहले की दो गोली चलने वाली घटनाएं याद आ गई अभी तक विक्रांत को यह गोली वाला मामला क्लियर नहीं हुआ था पहली गोली तो उसके होटल के रूम में बालकनी की तरफ से चली थी गोली किसी ऊंचाई वाली जगह से चलाई गई थी लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि विक्रांत जिस होटल में रुका हुआ था वो होटल लैंडिंग आईलैंड का सबसे ऊंचा होटल था जो सिर्फ तीन फ्लोर का था विक्रांत का रूम भी तीसरे फ्लोर पर था ऐसे में भला कोई और अधिक ऊंचाई से गोली कैसे चला सकता था काफी देर तक इस बारे में सोच विचार करने के बाद विक्रांत को सिर्फ एक ही संभावना की खिड़की पर उतरा रहा होगा और फिर वहां से उसने पुलिस वालों पर गोली चलाई थी इसके अलावा वहां पर कुछ और होने की संभावना नजर नहीं आ रही थी इसके बाद ही दूसरा इंसिडेंट हुआ उसमें एवी को गोली लगी थी एवी को भी कहीं दूर से ही गोली मारी गई थी वो चौराहे पर विक्रांत से मिलने वाला था वो गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक से उसे गोली आकर लग गई कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर एवी को किस दिशा से गोली मारी गई थी और एवी का कातिल कहां छुपा हुआ था सर सर क्या सोच रहे हैं आप बोलते क्यों नहीं स्वाति ने विक्रांत को झकझोरते हुए कहा चुप रहो एक मिनट विक्रांत ने तुरंत स्वाति को शांत करवाते हुए कहा और फिर खुद काफी सीरियस होकर सोचने लगा काफी देर तक इस बारे में विचार करने के बाद भी जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तब विक्रांत को एहसास हुआ कि इस मामले की तय तक जाने के लिए उसे कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी उसने तुरंत अपने टूल बार में जाकर मेमोरी डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया इस टूल के एक्टिवेट होने के बाद उसने जिस टाइम एवी को गोली लगी थी उस टाइम स्लॉट को देखने के लिए डिवाइस में टैप कर दिया मेमोरी डिवाइस की मदद से विक्रांत पहले हो चुकी घटनाओं के वीडियो को अनगिनत बार देख सकता था उसे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था एवी को गोली लगने वाले सीन को कई बार आगे बार उस घटना के बारे में सोचता रहा कुछ देर बाद जब उसे कुछ समझ में आया तो उसने अपना सिर ऊपर करके स्वाति की तरफ एक नजर देखा लेकिन मात्र दस डिग्री एंगल तक अपना सिर उठाने के बाद वो फिर से अपना सिर नीचे करके सोचने लग गया क्या हुआ सर कुछ बताएंगे क्या सोच रहे हैं आप स्वात से कहा वापस जंगल की पढ़ने लगा। अरे, अरे उधर कहा जा रहे हैं जंगल है उधर तो और हम तो अभी उसी तरफ से आ रहे हैं फिर वापस क्यों स्वाति ने कहा चुप विक्रांत ने अपने होठो पर उंगली रखते हुए स्वाति को चुप करवा दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर जंगल की तरफ पढ़ने लगा अभी रात काफी हो चुकी थी जिस जंगल में विक्रांत इस वक्त था ये नमी वाला जंगल था यहाँ पर काफी बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां देखने को मिल रही थी जंगल काफी घना होने की वजह से यहाँ पर जबरदस्त अंधेरा छाया हुआ था लेकिन विक्रांत इन सब के परवाह किए बगैर स्वाति का हाथ पकड़कर उसे जंगल के बीचो बीच लेकर पहुंच गया तुम यही रुको मैं अभी बस थोड़ी देर में आता हूं विक्रांत ने स्वाति को एक पेड़ के नीचे रोकते हुए कहा अरे क्यों मुझे यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं आप प्लीज आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ है इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं स्वाति ने विक्रांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा चुप करो फालतू तो बकवास नहीं अभी जितना कह रहा हूं बस उतना ही करो चुपचाप यहीं खड़े रहो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं हिला मत यहां से विक्रांत ने अपनी भॉएं टेढ़ी करते हुए स्वाति को समझाया और फिर अगले ही पल वो वहां से गायब हो गया